गीता सांकर भाष्य अध्याय पंद्रह किंज तथा तो गामा भूतानि भूतानी धारियामोजा वश्नामी च वधदी सर्वा सोमो भूतमकृथ आविष्य प्रवेश धारायामी भूतानि जगत अहम ओजसा बलें यदल कामराग विवर्जित ऐश्वरम जगद विधारणा पृथिव्या प्रविष्ट ये न गुर्वी पृथ्वी न अधः पतति न विदीयते च मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपने उस बल से जो कि कामना और आसक्ति से रहित मेरा ऐश्वर्य बल जगत को धारण करने के लिए पृथ्वी में प्रविष्ट है जिस बल के कारण भारवती पृथ्वी नीचे नहीं गिरती और फटती भी नहीं सारे जगत को धारण करता हूँ तथा च मंत्रवर्ण ये दौरुग्रा पृथ्वी इति स धाधार पृथ्वी इत्यादि चतोगा आविश्य भूतानि चराचराणी धारायामी उक्त यही बात वेद मंत्र भी कहते हैं कि जिससे द्योलोक और भारवती पृथ्वी दृढ़ है तथा वह पृथ्वी को धारण करता है इत्यादि अतः यह कहना ठीक ही है कि मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर चराचर समस्त भूत प्राणियों को धारण करता हूँ किंत पृथिव्या जाता ओषधि सर्वा वृहवाद्या पुष्णा पुष्टिमति, पुष्टिमती रसस्वादुमती चोमी सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमः भूतमक सोम सर्वत्त्मको रसस्वभाव सर्वस आकार सोम स ही सर्वा ओषधि स्वात्मरसाप्रवेशन पुष्णाति। तथा मैं ही चंद्रमा होकर पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली धान जौ आदि समस्त औषधियों का पोषण करता हूँ अर्थात उनको पुष्ट और स्वाद युक्त किया करता हूँ जो सब रसों का आत्मा है रस ही जिसका है, जो समस्त रसों की खानी है वह सोम है वही अपने रस का संचार करके समस्त वनस्पतियों बन, का पोषण किया करता है किमच तथा अहम व स्वादरो प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्तः सयुक्त पचाम्यन्न चतुर्विधम अहमे वैश्वानर उदरस्थ अग्नि भूत अय अग्निवैश्वान योजमत पुषे यनेदम पच्यते इदीश्रुते वैश्वान सन प्राणीना प्राणवता देहम आश्रिता प्रविष्टः प्राणापान सामुक्त प्राणापाभ्या समायुक्त संयुक्त पचा पंक्ति करो चतुर्विधम चतुष अन्नमसन भोज्यम भक्ष्यम चौस्यम लेह्यम च मैं ही पेट में रहने वाला जठराग्नि होकर अर्थात यह अग्नि अग्निवैश्वान है जो कि पुरुष के भीतर स्थित है और जिससे यह खाया हुआ अन्न पचता है इत्यादि श्रुतियों से जिसका वर्णन किया गया है वह वैश्वानर होकर प्राणियों के शरीर में स्थित प्रविष्ट होकर प्राण और अपान वायु से संयुक्त हुआ भक्ष भोज्य लेह और चोस्य ऐसे चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ भोक्ता वैश्वानर अग्नि भोज्यम अन्नम सोम तदयम अग्निशोमौर्व पश्यतः अन्य दोष लेपो न भवती वैश्वा नर अग्नि खाने वाला है और सोम खाया हुआ खाया जाने वाला अन्न है सुत्रांग यह सारा जगत अग्नि और सोम स्वरूप है इस प्रकार देखने वाला मनुष्य अन्न के दोष से लिप्त नहीं होता किंच तथा सर्वस्य सर्व चाहम हृदय सन्निविष्टो च। वेदरहमे वेद्यो वेदात विदेशाहंस प्राणीजा सेहम आत्मा सन् हृदय बुद्ध सन्निष्ट अतो मत आत्म सर्विना स्मृति ज्ञान तत्पोहन चा पुण्यकर्मी पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्मृति भवतः तथा पाप पापकर्मिणा पापकर्मापेण स्मृति ज्ञान अपोहनमचायनम च मैं समस्त प्राणी मात्र का आत्मा होकर उनके अंतकरण में स्थित हूँ इसलिए समस्त प्राणियों के स्मृति ज्ञान और उनका लोभ भी मुझ आत्मा से ही किया जाता है अर्थात जिन पुण्य पुण्यकर्मा प्राणियों को उनके पुण्य कर्मों के अनुसार ज्ञान और स्मृति प्राप्त होते हैं तथा दिन पापाचार्यों के ज्ञान और स्मृति का उनके पाप पापकर्मानुसार लोप होता है वह मुझसे ही होता है वेद च सर्व अहम एव परमात्मा वेद्यो वेदितव्यो वेदांतकृत वेदांतार्थ संप्रदायकृत इतर्थ वेदविद वेदार्थविद वेदार्थ अहम् समस्त वेदों द्वारा मैं परमात्मा ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता अर्थात वेदांतार्थ के संप्रदाय का कर्ता और वेद के अर्थ को समझने वाला मैं ही हूँ भगवती ईश्वर से नारायणाख्य विभूति संक्षेप उक्त यदादित्य यदादित गेज इत्यादिना यदादी गेज इत्यादि चार श्लोकों द्वारा नारायण नामक भगवान ईश्वर की विशेष उत्तम उपाधियों से होने वाली विभूतियां संक्षेप से कही गई अथ अधुना तस्या एव तस्वरापाधिप्रविभक्तया निपाधि केवल स्वरूप उत्तर श्लोका आरभ्य तत्र तत्सर्व अतीता नागताध्याधाराशीकृत आह अक्षर और अक्षर इन दोनों उपाधियों से अलग बतलाकर उसी उपाधि रही शुद्ध परमात्मा के स्वरूप का निश्चय करने की इच्छा से अगले श्लोकों का आरंभ किया जाता है उनमें पहले के और आगे के आने वाले सभी अध्यायों के समस्त अभिप्राय को तीन भेदों में विभक्त करके कहते हैं दवाभिम पुषौ लोकेाक्षर चर एवं क्षर सर्वाणी भूता कूटस्थोक्षर उच्यते दव इम पृथक राशि पुरुष उच्यते लोके संसारे क्षर चर चरति छरो विनाशी एको राशि अपर पुरुषः अक्षरः तद भगवतो भगवत माया शक्ति पुरुषस्य बीज अनेक संसारी जन्तु काम जंतुकामकर्मादि संस्काराश्रय अक्षरः पुरुष उच्यते समुदाय रूप से पृथक किए हुए ये दो भाव संसार में पुरुष नाम से कहे जाते हैं इनमें से एक समुदाय क्षीण होने वाला नासमान क्षर पुरुष है और दूसरा उससे विपरीत अक्षर पुरुष है जो कि भगवान की माया शक्ति है क्षर पुरुष की उत्पत्ति का बीज है तथा अनेक संसारी जीवों की कामना और कर्म आदि के संस्कारों का आश्रय है वह अक्षर पुरुष कहलाता है खौत पुरुषौ इति आह स्वयं एव भगवान वे दोनों पुरुष कौन हैं सो भगवान स्वयं ही बतलाते हैं छर सर्वाणी भूता जात कूटस्थ कुटो राशि राशि इव स्थि अथवा कुटो माया वंचना कुटिलता इति जिम्मता कुटीलता पर्या अनेकेण स्थित कूटस्थ संसारबीजान्याद न इति अक्षर उच्य समस्त भूत अर्थात प्रकृति का सारा विकार तो क्षर पुरुष है और कूटस्थ अर्थात जो कूट राशि की भांति स्थित है अथवा कूट नाम माया का है जिसके वंचना छल कुटिलता आदि पर्याय है उपर्युक्त माया आदि अनेक प्रकार से जो स्थित है वह कूटस्थ है संसार का बीज अंतरहित होने के कारण वह कुटस्थ नष्ट नहीं होता अतः अक्षर कहा जाता है आभ्याम क्षराक्षराभ्याम विलक्षण द्वय दोषेण स्पृष्टो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तथा जो छर और अक्षर इन दोनों से विलक्षण है और छर अक्षर रूप दोनों उपाधियों के दोष से रहित हैं वह नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाववाला उत्तम पुरुषस्त परमात्मे यो लोकत्रयम आवेश बिहर्तव्य उत्तम उत्कृष्टतम पुरष तो अत्य विलक्षण आभ्यामा पर असौ देहाद्याता आत्माता प्रत्यक्चेतन परमात्मादात वेदातेसु उत्तम अक्षय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है अर्थात इन दोनों से अत्यंत विलक्षण है जो कि परमात्मा नाम से कहा गया है वह ईश्वर अविद्याजनित शरीर आदि आत्माओं की अपेक्षा पर है और सब प्राणियों का आत्मा यानी अंतरात्मा है इस कारण वेदांत वाक्यों में वह परमात्मा नाम से कहा गया है सएव विशेष्यतें उसी का विशेष रूप से निरूपण करते हैं यो लोकत्रयम् चैतन्य बल लोकत्र भूर्भुवस्वराख्य स्वकया चैतन्यबलशक्तिया आवेश्य प्रवेश बिहर्ति स्वूपसंभार्तिधारियती अव्ययो न अस्व्य विद्यते इति अव्यय ईश्वर सर्वो नारायणाख्य ईसनशील जो पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग इन तीनों लोगों को अपने चैतन्य बल की शक्ति से उनमें प्रविष्ट होकर केवल स्वरूप सत्ता मात्र से उनको धारण करता है और जो अविनाशी ईश्वर है अर्थात जिसका कभी नाश न हो ऐसा नारायण नामक सर्वज्ञ और सबका शासन करने वाला है